चार ऊ शंख ध्वनि बच्च जागरण को आह्वान योन घंटा बजद टिन्न मंदिर महा यो अर्चना ढोलक शंख आज सब नहीं भंद काल को नील आट न होने यो भीम भीमूर् मीठो कंठ अजस्र गीत गठरी खोलदई धरामा चरा मानो भंसकतई अपार दिल झई लौ भी मलाई बचा घन क्यों गीत बचा बचा तोनी नितई आकाश मां गुंजन पोच्छन साबिक घुमेर घर माँ लक्ष्मी हरु आगन खुल छन खुलनत घर त्वार कर धारा छुना किं कर तब भाई कन छन घाई ते नई तर हत्या भीम अमात्य को हुन गई हत्या स्वयं को सरी ने पाली जन आज आहत भई जूछन यहां के गरी स्वस्नी मानिस यंत्र झलघड़ा च्यापेर बिचा पानी भर्न हिजोर अस्ति सरी नई जन्धेरा तीरा पानी भर्म परंतु झट्ट न सकी विचारी पानी को बदला यहाँ रुधिर पो बगद रहे को की क्या पीड़ा भित्र असई आज हुन गई रिड़ता गला भी मले आए को शरीर शरीरक्त धार ता तो हर हुई अजय प्रवाह तेको यो आत्महत्या दिन इस तो तमाम देश भरी मा जानी न जानी कन गाई को दूधधार रगत निस्के सरी लात को सबकर्म को गति महा रोक्का उसे आऊ सारा गड़बड़ नई आज मन में अन्ौल अन्याौल छ्वालांतु बाहिर भोली छ आऊ छोपन रही जो जस्तु हिजो अस्ति को लागी राश अतीत बंश गहिरो छोपेर छोपिन्नते कालो दुर्घटना हिजो जुन भो त्यो आज कियो बाक्लो दूर भविष्य भविष्योपिन्न ढाकिन्न त्यो बोल दौ चुप छौ तिमी हे बज्र ठिंगा मं को किन भेश बाच पशु झाएर बरु केवल भार बड़ाई पृथ्वी तल को के जन्म यहां लियो कस्ो तो घोर कलंक को बिउछरी नेपाल कालो गौ यो पीढ़ी कन लाख लाख थरी को धिक्कार धिकार धिकार आपसलाई चिन्न न सक तड़पाई जो मर्द बाध्यता हुन गयो मानिस भीम भन न सकी, के के भयो हे मेरा प्रिय देश का जनहर सोजार सीधा सब यो घोर अनर्थ को बीच समेत बोलते न बोलने तिम्रो मानिसलाई आज इसी हत्या गरायो भने तिम्रो जान यहां सुरक्षित भनी को भन्न सकने हरे तिम्र ती प्रहरी अनेक लहरी छन उर छर्ल दई दे टाडा देश कुना कुना तक भिजी छाई रह थे जुन सेना को पनी उच्चता शिखर को चाहन छे पलटन ऊ पलटन कुन दशा जाओ उठाओ अब तुच्छ जिब्रोथु काथर बनी छोपेर कुरा बाध्यता कनली सात अन्यायी बी समेत राख्ते नील एक सम्मिकेन बोक देश चलाउने रथमहा थियो जो अ थर कन्थ्यो मुटुसम शत्रुर को यो भीम नाम सुनी यहाँ कठ अदमरो बोकेर पीड़ा बेथा के यो देश महा छुर्लभ हरे मर्द समेत शांतना भेल समान जीवन छो उ चाँड गयो या जो उर्लु काल में जी भो इसको निशा न्यो यो तो भेल बुझेर जीवन यहाँ कई काम आज कर भोली को जन बिचहुने बीच होने साचो सुविस्ता उसको छको नि प्यार छन इसमें आसा कसई को नु बेला न औषध मूलो तई देश को घातक सारे कष्ट हाय प्रस्थान बेला सारे छो दुख को बिहले तड़पेर बरने उसले देश निमित्त जो जी फुस्सा भय ती सब के उसको शुभ कर्म भजुलका देखा उठी मात्र उसको देश निमित्त घातक सबई दुष्कर्म उसका भय उसका ती जनवर्ग वर्ग नत्र इसरी हु ना कि